हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए यह है जगने की बेला अब ना सोना चाहिए यह है जग की बेला अब ना सोना चाहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट ये बहुत ही प्यारी सी मीठी आवाज़ जो आपने सुना जैन गुरुजी अरविंद मुनि जी का है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आपको सुनाने जा रहे हैं उनके ही द्वारा तो आज स्टूडियो में हमारे साथ जैन गुरु अरविंद मुनि जी है जिनकी आवाज़ से आप रूबरू हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर प्यारा सा मैसेज जो है उनकी वाणी में था उनके संगीत में था उनके गीत में था चलिए आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अनुभव को आज हम लोग करेंगे इस शो के माध्यम से तो आप सभी की तरफ से जैन गुरुजी अरविंद मुनि जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी जन्मभूमि राजस्थान रही है बहुत छोटी उम्र में ही 13 साल की उम्र में दीक्षित हुए मेरे दीक्षा गुरु जैन परंपरा में आचार्य तुलसी रहे आचार्य तुलसी से हम दीक्षित हुए अभी मुझे दीक्षा लिए को सन्यासी बने को 42 साल हो गए जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे पढ़ते पढ़ते 10 साल की उम्र में मैंने एक घटना देखी और वो घटना अपने ही परिवार की मेरे पिताजी की बड़ी बहन का स्वर्गास हो गया था उनकी उम्र थी 40 साल की और उनके छोटे छोटे बच्चे थे उनका जब स्वर्गा हुआ जब सब लोग रो रहे थे दुख कर रहे थे इससे पहले हमें ये पता नहीं था कि कोई आदमी की मृत्यु होती है क्या भी भी। हम तो ये सोच रहे थे कि हम तो अमर बन के आए हैं और हमें कभी कोई दुख नहीं आएगा हम तो सुख में ही रहेंगे ऐसी सोच ऐसा विचार इसलिए बना कि घर की परंपरा में घर के रहन सहन में इतनी आर्थिक संपन्नता थी इतने लाड प्यार में पले इसलिए कुछ उन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया ये घटना देख करके फिर हमने ये पता लगाया कि आदमी मरता कैसे है आदमी मरता क्यों है और कहाँ से आता है और फिर ये आदमी कहाँ चला जाता है इसी उधेड़ बुन में इसी बार बार चिंतन में विचार विमर्श में बातचीत करने में जगह जगह जग जाते जगह जगह जग पूछते भाई तो ये चीज क्या है आदमी क्यों मर जाता है इन जब सारी बातों का नॉलेज हुआ जब सब पूरी बात को समझ गए तब मन में ये आया कि मौत आने से पहले ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे लोग मुझे याद करेंगे तो कभी मन में आता डॉक्टर बने कभी मन में आता राजनेता बने कभी मन में आता कुछ बने कभी कुछ बने लेकिन मन में ये तय कर लिया था कि जिससे दुखों का निवारण हुए और सुख मिले वो काम करना है तो सब कुछ जानने के बाद में ये मालूम पड़ गया इन सब से दुख बढ़ेंगे दुख घटेंगे नहीं इन सब से सुख मिलेंगे नहीं फिर ये तय किया कि मुझे इन सब चीजों को छोड़कर के ये सुख सुविधा धन संपत्ति जमीन जायजा दो जो करोड़ों रुपए की थी उन सब को छोड़ देना चाहिए और वैराग्य का रास्ता लेना चाहिए ये सब सोचते सोचते वो जो घटना देखी जो मेरी संसारिक रिश्ते में भुआ लगती है उनकी जो डेथ हो गई इन सब घटना से मन में वैराग्य हुआ कि साधु बन जाना चाहिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सुख की ओर जाने का दुख से निवारण का इसलिए मैंने करीब दस साल की उम्र में माता पिता से कह दिया था कि अब मुझे साधु बनना है घर में ये बात कहते ही बहुत हलचल हुई तो दीक्षा देने का तो सवाल ही नहीं था नहीं। बड़ा विरोध हुआ बहुत तरह की परीक्षाएं ली गई अनेक तरह के प्रलोभन भी दिए गए लेकिन जब माता पिता ने देख लिया कि अभी कोई प्रलोभन आकर्षण काम नहीं आ रहा है वाकई में वैराग्य है तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि जब कोई तुम्हें यहाँ रहना ही पसंद नहीं है साधु का जीवन ही अच्छा है तब उनकी आज्ञा हुई जब हम आचार्य तुलसी के पास में आए उनसे विनती की दीक्षित हुए और दीक्षित होने के बाद में जो पहले स्कूल की, की शिक्षा थी फिर जब तेरह साल की उम्र में दीक्षित हुए तो फिर सबसे पहले यहाँ आते ही शिक्षा और संस्कार का कार्यक्रम चला प्रशिक्षण चला फिर जैन धर्म की जितने भी महावीर के ग्रंथ हैं जिन्हें आगम ग्रंथ कहते हैं उन सब का अध्ययन उनकी परीक्षाएं देने के बाद में फिर स्कूल की फिर कॉलेज की पढ़ाई करते करते फिर हमने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया जैन विद्या और तुलनात्मक धर्म दर्शन में एम किया फिर उसके बाद में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से एम बी में चले गए डॉक्टरी लाइन में चले गए अच्छा फिर एम में चले गए क्योंकि शुरू से ही ऑपरेशन का बड़ा शौक था <laughs> इसके बाद फिर आयुर्वेद में चले गए सात साल आयुर्वेद में लगाए फिर होम्योपैथिक में गए जितनी पेथियाँ थी वो सब शोक पूरे कर लिया अच्छा अच्छा अच्छा माना ये दीक्षा लेने के बाद आप करते रहे बीच बीच में। हाँ ये सब कुछ दीक्षा लेने के बाद यात्राएं भी चलती रही और ये शिक्षा भी चलती अच्छा रही। अच्छा। और इसके पहले जब आप 10 साल के थे उसके पहले आप स्कूली जीवन स्कूल पढ़ते थे यहाँ पर लोकल तो स्कूली जीवन में भी क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक रही है आध्यात्मिक संस्कारों की रही है और मेरे ही इसी संसार पक्षी परिवार के धर्म संघ में में जैन दीक्षा सदस्य हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन मेरे पर इसका कोई असर नहीं था। अच्छा, मैं कभी साधु ऋषि मुनियों के पास नहीं जाता था अच्छा। मेरी वृत्तिया बहुत चंचल थी अच्छा। मैं बहुत क्रोधी आदमी था और उथल पुथल करने वाला था <laughs> जी जी जी। तो जैसे ही एक आपने वो आपके घर में जो है ख़ास करके डेथ देखने के बाद ये सारी चीज़ें पलटना शुरू हो मानस पटल पर जो चेंज आना शुरू हो गया जो आपका चिंतन की धारा बनी और साधु बनने का जो ख्याल आया जब आपने वो चीज़ देखी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आपकी बातें सुनकर और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में हमारा मुख्य उपदेश क्या है उस तरफ ले जाने के लिए कोई ना कोई कारण बनता है कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसके वजह से हमारा जीवन में महापरिवर्तन घटता है और मुझे सुनते सुनते वही चीज़ें महापरिवर्तन की आपके जीवन से दर्शन में कर रहा हूँ कि आपको ये घटना जो है आपके जीवन का लक्ष्य बना दिया और आप आगे बढ़े इसमें और साथ ही साथ एक मल्टी टैलेंट आपने दिखाई दे रहा है कि जो रुचि आपकी थी पढ़ने की मेडिकल uh, की वो सारी चीजें भी आप इन uh, इस जीवन में भी आपने पूरा किया ये बहुत ही अच्छी बात है और एक बात पूछना जरूर चाहूंगा जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर मेडिकल में आपने कोर्स ले लिया तो क्या ये चीजें अब कहीं काम आ रहे क्या <laughs> हाँ आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जी जी। मैंने ये सब शिक्षा प्राप्त इसलिए की कि हमारा लक्ष्य था जो महावीर के पांच महाव्रत हैं जी, जी। उसकी आराधना करना साधना करना और घोर तपस्या में चले जाना तुम तो बिना ज्ञान के चलेंगे कैसे तो महावीर का जो ध्यान का जो कार्यक्रम है महावीर जो ध्यान करते थे उसमें जैन पारिभाषिक शब्दों में आता है कायोत्सर्ग तो मेरी शुरू से ध्यान की रुचि रही तो मैं ध्यान कराऊंगा कैसे जब मैं कुछ जानता ही नहीं अपने शरीर के बारे में फिर मैं ध्यान करूंगा कैसे जब मुझे मेरे शरीर के बारे में ही मालूम नहीं है नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से ये रहा ये जो पॉलिटिकल साइंस में जाने का महावीर का जो अर्थशास्त्र है महावीर का जो स्वास्थ्य शास्त्र है और महावीर का जो समाज शास्त्र है जब मैं राजनीति विज्ञान को पढ़ूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये नियम ये संविधान और ये नियम ये संविधान में क्या हम तुलनात्मक रूप से कुछ कह सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ. क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से संस्कार दिए गए कि किसी का खंडन मंडन नहीं करना वहाँ तुलनात्मक अध्ययन करना और जो समानताएँ दिखाई देती है उसका विश्लेषण करना हुँ. तो मैंने ये राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई इसलिए की फिर पॉलिटिक फिर ये मेडिकल में इसलिए गए कि जो शरीर के अवयव हैं जो शरीर के भीतर तक जो जो हमारे पार्ट कैसे कैसे काम करते हैं हुँ हुँ। फिर हम ध्यान के द्वारा उस उस अवयवों तक पहुंचने में सुविधा हो जाती है दूसरा जो आयुर्वेद का मेरा खास रुचि का विषय रहा जी जी। वैसे तो मैं ऑपरेशन अभी भी करता हूँ ऑपरेशन अच्छा अच्छा। का शोक अभी भी पूरा नहीं हुआ है जी जी जी जी। तो ये मेरे फिर आगे चलकर करके इन तीन बिंदुओं पर मैं केंद्रित हो गया पढ़ाई शिक्षा दीक्षा संस्कार फिर इसी के साथ साथ में अनेक कोर्स किए ये पत्रकारिता समाचार संपादन संगीत लेखन साहित्य आर्ट पेंटिंग इन सब में गए तो गुरु का ये आदेश था कि सब कलाएं आनी चाहिए जिससे तुम अपने व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास कर सको और दूसरों को भी इस तरह से प्रेरित कर सको, प्रेरित कर सको। तो मैंने ये तीन बिंदुओं पे अपना ध्यान टिकाया पहला बिंदु था महावीर का ध्यान कायुत्सर्ग दूसरा बिंदु था वनस्पति जगत जितना भी हमारा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं वे मानवीय विकास में कैसे सहयोगी हैं और कैसे सहयोगी बन सकते हैं और तीसरा विषय था जड़ी बूटियों से शारीरिक रूप से अपना उपचार कैसे कर सकते हैं जिससे हम अपने बॉडी का बैलेंस रखने के लिए आने वाली बीमारियों से बच सकें तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारी बनी रहे इसलिए मैंने जड़ी बूटियों में भी हज़ारों प्रयोग किए से एक्सपेरिमेंट किए अच्छा फिर इस तरह से अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे गुरुजी जैसे कि आपने कहा कि जड़ी बूटियों का बहुत सारा आपने हज़ारों प्रयोग किया है एक प्रयोग के बारे में बताइए तो हमारे जो सुनने वाले इस वक्त तो रेडियो को सुन रहे हैं राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे जनरल कुछ ऐसे प्रयोग आपके बताइए ताकि उन्हें भी अच्छा लाभ मिल सके जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत वात पित्त और कफ जी इन तीन पे चलता है हाँ हाँ। इन तीनों का बॉडी में बैलेंस है तो शरीर स्वस्थ है इनमें से कोई भी अनबैलेंस होता है जी। तो फिर शरीर में व्यवधान और उपद्रव खड़े होते है तो एक आयुर्वेद में प्रसिद्ध चीज है त्रिफला चूरण त्रिफला चूरण हाँ। त्रिफला चूरण ऐसी चीज है यानी जिसमें तीन फल है हरड बेहड़ा औवला अच्छा ये तीनों फल मिल इन तीनों फलों के पाउडर को मिलाकर के त्रिफला चूर्ण बना जी। ये त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से हम शरीर में वात पित्त और कफ इन तिलों का संतुलन बना के रख सकते हैं अच्छा। इसलिए मैं खुद अभी पिछले 25 वर्षों से त्रिफला चूर्ण का नियमित सेवन करता हूँ और उसका नतीजा मैंने ये पाया कि करीब करीब आज जो जितनी बीमारियाँ देख रहे हैं मैं अपने इष्ट की कृपा से अपने गुरु के आशीर्वाद से और इन जड़ी बूटियों के सेवन से इन सब से बचा हुआ हूँ अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ईसवल जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी आज से त्रिफला चूरण का सेवन करें और वात पित्त और कफ ये तीनों का बैलेंस बना रखें और सभी बीमारियों से दूर रहें ऐसी मैं शुभाशा करता हूं और गुरुजी के शुभ से ये जो निकला है वचन मेरे ख्याल से आप सभी को जो है बहुत ही सुकून देगा आपका सेहत में लाभ होगा ऐसी मैं शुभाशा करता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने काफ़ी चीज़ें काफ़ी विद्याएं सीखी हैं उसमें आपने एक बात बताई कि मैंने संगीत भी सीखा है तो मैं चाहूँगा कि संगीत जो आपने सीखा है तो उसमें आपको क्या फील हुआ और कुछ संगीत एक गीत जो है जो आपको भजन या कहो फिल्मी जो मोटिवेशनल गीत है जो उमंग उत्साह बढ़ाता है हमारा उसको एक दो लाइन जरूर गुनगुनाइए प्रभु पार्श्वदेव की भक्ति में है जी जी प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत्य प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तो इस तरह से जैसे किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है जी, जी, जी. किसी व्यक्ति को नशे की आदत है नहीं, नहीं। तो एक काम एक हिस्सा दवा करती है दूसरा हम ध्यान के प्रयोग कराते हैं जो महावीर का जो ध्यान है उस ध्यान से मैंने ये रिजल्ट पाया कि क्रोधियों ने अपना क्रोध छोड़ दिया में इतना परिवर्तन हुआ जिन्हें बहुत नशे की आदत थी अनिद्रा की बीमारी थी या जो बहुत ही गहरे डिप्रेशन में थे जी जी। इसी ध्यान की प्रक्रिया से मैंने ये पाया कि करीब करीब 100 परसेंट रिजल्ट मिले फिर इसी तरह से वनस्पति के जो हमारे पेड़ पौधे हैं जी जी। जैसे खुशबूदार जिस पौधे में फूल आए हुए हों और खुशबूदार पौधे लें अगर हम अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ लगाते हैं और अच्छे नक्शत्र और अच्छे मूर्त में लगाते हैं यही पौधे परिवार की शांति के लिए परिवार की खुशहाली के लिए और परिवार में किस तरह से आध्यात्मिक विकास में निमित्त बनते हैं इन प्रयोगों में हमें सौ परसेंट रिजल्ट मिले तो अब तीसरा था जैसा मैंने अभी अभी चर्चा की आयुर्वेद की तो हम दवा ध्यान और वनस्पति इन तीन चीजों पर विशेष तौर से रिसर्च चला और अभी इन दस वर्षों में मुझे सन्यासी बने को 42 साल हो रहे हैं जी जी जी। तो अभी इन 10 वर्षों में एक विशेष संकल्प के साथ चले कि मुझे पूरी तरह से जंगलवासी बन जाना चाहिए अच्छा। तो गुफाएं हाँ। पुराने मंदिर हाँ। नदियाँ समुद्र मेरे इष्ट हैं भगवान पार्सनाथ जी और माता पद्मावती जी।, जी, जी तो मैं माता पद्मावती की विशेष आराधना में ये घोर तपस्या करता हूँ अब जनरल ही लोगों से मिलना आना जाना मैंने बहुत कम कर दिया जितना जरूरी है उतना कर लेते हैं बाकी तो मेरे साधना के लिए जैसे मध्य प्रदेश का अमरकंट का जंगल उड़ीसा जम्मू इधर ज्वाला जी, कांगड़ा जी हिमाचल में राजस्थान में बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ आज भी ऐसी दिव्य भूमियाँ हैं ऐसे अच्छे अच्छे स्थान हैं जहाँ मेरी ये तपस्या के अनुष्ठान चलते रहते हैं नहीं, नहीं, नहीं। और मैंने ये पाया कि जिस काम को हम हाथ में लेते हैं वे काम हो जाते हैं ये सब गुरु कृपा है, और ये माता पद्मावती का आशीर्वाद है कि आज तक हम हर काम में सफल होते गए हैं बल्कि अब तो यूँ कहना चाहिए कि ये माता पदमावती जी मुझे हर रोज चमत्कार दिखाती है हर रोज एक नई घटना घटित होती है सब कुछ मैंने पाया ध्यान जब तब के द्वारा क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैन मुनी जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त आपको सुनकर काफ़ी चीज़ें जो है उनके जहन में उनके मानस पटल में कहीं ना कहीं जो हमारा वनस्पति है उस पर ध्यान जा रहा है आयुर्वेद पर ध्यान जा रहा है और साथ ही साथ आप इन दोनों के बीच में ध्यान का भी बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया है और ध्यान पर भी लोगों का केंद्रित होना आवश्यक है क्योंकि आज के समय की वो ज़रूरत है तो बहुत सारी बातें और भी हम लोग करेंगे और गुरु मुनि जी से ये जानेंगे अरविंद जी से कि वो चार दशक से दो तपस्या कर रहे हैं उनके बीच के कुछ खास अनुभव वो सारी चीज़ें हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी वक्त हो रहा एक छोटे से ब्रेक का और सुनते हैं इस ब्रेक में एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन हैं ब्रह्म कुमारी इसका रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 मना है मुझे अब ना बनाए रखना सुख दुख में मेरे दादा ये प्रीतन निभाए रखना मेरे दिल की तमन्ना है जी अपना बनाए रखना सुख दुख में मेरे दाता ये प्रीतिन भाई रखना मेरे दिल की तमन्ना सहारे को सीने से लगाए रखना सुख दुख में मेरे भगवान ये प्रीतन भाई रखना मेरे दिल की तमन्ना है वो ही नजर जिसकी मैं आस करूँ शरणाक्र तुम्हारी हो मेरी आस जगाए रखना दुख दुख में मेरे दिल की तमन्ना तो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ बने हुए हैं जैन गुरुजी अरविंद मुनि जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं अपने ही स्टेट के हैं अपने ही मातृभूमि के हैं और उनके द्वारा उनके जीवन के चार दशक का जो तपस्या तपस्या उन्होंने किया है उसका अनुभव हम लोग आज सुन रहे हैं और तपस्या की शुरुआत भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया और सभी कलाओं में अपने आप को निपुण करने की पूरी कोशिश उनकी रही है और हर जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा जब हो रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग कलाओं को भी जाना समझा और उसका प्रयोग भी किया है और काफ़ी प्रयोग करते रहते हैं आज भी वो बता रहे थे कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ नया अनुभव वो करते हैं हर रोज़ एक नवीनता उनको फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी जो तपस्या है उनकी जो मानसिक अवस्था जो है वो प्रेरणा उनको दे रहा है और आशीर्वाद उनको मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं और मैं एक और बात जानना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में चार दशक एक बहुत बड़ा लम्बा सफ़र हो जाता है जिसमें आपने पूरी तरह से तपस्या की है और लोगों से मिलना हुआ है तो इसमें काफ़ी अनुभव आपके पास बहुत सारे अनुभव आपके पास होंगे लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा अनुभव में से एक आध अनुभव हमें ज़रूर सुनाइए जो आपके जीवन में बहुत ही आनंदमय प्रेममय जो अवस्था है उसमें निमग्न हो गए आपको उससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी हो ऐसी कुछ अनुभूति ज़रूर सुनाइ ऐसे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेके और आज तक करीब करीब सभी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से भी संपर्क रहा तो ये राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से हर वर्ग हर जाति हर धर्म संप्रदाय के लोगों से भी संत होने के नाते क्योंकि संत सब का होता है संत किसी एक का नहीं होता है किसी एक सीमा में बंधा हुआ नहीं होता है तो हर वर्ग में जाना होता है तो हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ पर भी ये ध्यान के प्रयोग किए जैसे राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री नरसिंह राजू थे ज्ञानी जयल सिंह जी डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा तो जब जब भी इन्हें ध्यान कराता था योग इन्हें सिखाता था तो उनसे ये सुनने को मिलता अब हम टेंशन फ्री हैं <laughs> और मैंने भी मेरे जीवन में आज तक ऐसा नहीं कह सकते कि टेंशन की स्थितियाँ आती नहीं हैं <laughs> ऐसा नहीं कह सकते कि उतार चढ़ाव आते नहीं हैं <laughs> लेकिन इस ध्यान की महावीर के ध्यान की कला से ये हमने एक ऐसी चीज सिद्धि कह दें रिद्धि कह दें कुछ भी कह लें ये हासिल किया <laughs> कि हर आने वाली स्थिति पर हम काबू पा सकते हैं अपना अनबैलेंस होने से हम रोक सकते हैं अपने आप को आने वाली परिस्थिति पर काबू पा सकते हैं और हम हर घड़ी हर पल टेंशन मुक्त रहने का अभ्यास करते हैं और आज भी चाहे क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो अलग परिस्थितियाँ आती हैं तो हर तरह की परिस्थिति में टेंशन ना आए ये मेरा पहला अभ्यास है किसी भी घटना को हावी ना होने दूँ इस तरह के अभ्यास में इस तरह की साधना में चलते हैं जी अभी अभी जो हम प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी जी के यहाँ माउंट आबू में इस विश्वविद्यालय में आए हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई वो इसलिए कि जो महावीर का दर्शन जो हम जीवन जीते हैं वो महावीर का दर्शन के अनुसार यहां पर उसी तरह का जीवन जीते हुए ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में हमने वो कुछ देखा और जो कहते हैं वो करते हैं दूसरा हमने कथनी करने की समानता देखी मुझे लगता है कि यहाँ जैन दर्शन से कोई ज्यादा भिन्नता नजर नहीं आती अभिन्नता है तो पहली खुशी तो मुझे ये सब चीजें देख करके हुई दूसरी खुशी हुई मुझे कि जब हमने यहाँ का वातावरण देखा यहाँ की व्यवस्थाएं देखी यहाँ पर जो कुछ लोग जो भी रह रहे हैं समर्पित भाव से हैं जनरली कोई यहाँ पर वैतनिक नहीं है अवैतनिक है ये सेवा को अपना धर्म मान कर के इस सेवा भाव से जो यहाँ का संचालन हो रहा है वह बेजोड़ है वह अपने आप में अद्भुत है और वह दूसरों लोगों के लिए अनुकरणीय है सीखने योग्य हैं जब हम यहाँ की मुख्य प्रसा पर, मुख्य प्रसाद सिका दादी जानकी जी से मिले दादी रत्न मोहिनी जी से मिले तो जब हमारी भेंटवार्ताएँ हुई हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 101 साल की उम्र में वही ताज की वही स्वस्थता वही आनंद वही शांति में वे रहते हैं और औरों को वैसा अपने पास आने वाले को वो ही अनुभूति कराते हैं तो दादी जानकी जी से जब मिले दादी रत्नमोहिनी जी से जब मिले तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारी माँ मिली हो क्या बात है? ये मातृ हृदय और जो ममता लुटाती है जो ऐसा स्ने का दान करती है ये सब चीजें देख करके हम खुद बहुत आनंदित हुए हमें बहुत प्रसन्नता हुई और जो यहाँ की एक्टिविटी देखी तो मेरे मन में ये आया ऐसे स्थान पे तो हमें और बहुत पहले आना चाहिए था <laughs> और हमारे अनेक सैकड़ों सैकड़ों ऋषि मुनि हैं जी, जी, जी। ऐसे अनेकों जैन श्रावक श्राविकाएं हैं तो उनकी तरफ से भी हमें ऐसा था कि तो पहले आप खुद जाए पहले खुद देखें अनुभव करें और फिर हमें बताए तो हम भी फिर वहाँ जाके देखेंगे और हम भी उस आनंद की अनुभूति करेंगे तो मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा और इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा कि मानवीय विकास में सुख शांति और आनंद से जीवन कैसे व्यतीत करें ये कला आप सिखाते हैं इसलिए मैं आपकी इस कला का बहुत बहुत अनुमोदन करता हूं और दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात मैंने ये देखी कि यहाँ कोई पैसे की मांग नहीं है नहीं। जबकि हर जगह पैसा पैसा पैसा पैसा हो रहा है कितने धर्म स्थलों पर जाते हैं वहाँ पर सब जगह पैसे की चर्चा है यहाँ हम माउंट आबू में आकर के ये बड़ी अच्छी बात लगी बड़ी मन को लुभाने वाली बात लगी किसी लोभ किसी लालच से ये संस्था नहीं चल रहा है या किसी संप्रदाय को फैलाने के लिए ये संस्था नहीं चल रहा है मुझे बहुत खुशी हुई कि ये निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटना प्रेम लेना प्रेम देना जिससे हम सब आनंदित हुए ओ शांति आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने जो अनुभव किया है उसको आपने शेयर किया और मुझे लगता है कि जो आपको दादी जानकी जी दादी रतन मोइनी जी से जो मातृत्व का प्रेम आपने अनुभव किया तो क्यों न एक माँ पर बहुत ही प्यारा सा गीत सुना जाए इस वक्त <laughs> तो चलिए सुनते हैं एक माँ का प्यार भरा गीत हम सभी उसका आनंद उठाते हैं कि मातृत्व प्रेम क्या है वो इस गीत के माध्यम से अनुभव करेंगे और फिर वापस गुरु अरविंद मुनि जी से हम सुनेंगे कुछ और बातें आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत वहाँ पर हमने सुना और मातृत्व जो है जो व्यक्ति उसको फील करता है वही उसको अनुभव करता है गीत वगैरह तो हमें टेम्पररी सुकून देता है यादें दिलाता है लेकिन सच्चा सुख तो हम जब माता के साथ रहते हैं माता का प्यार पाते हैं और उनका ललन पालन से जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे जीवन के सारे सुख जो हैं वही पर है और उन्हें हम अपने जीवन पर अगर याद रख सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं तो हम बहुत बड़ा भाग्यवान होंगे बहुत ही बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति होंगे हम अपने जीवन में तो चलिए इसका तो वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हम सभी इसके अनुभवी हैं आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमारे साथ जैन गुरुजी अरविंद मुनि जी, जी हैं जो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में अपने जीवन के अनमोल अनुभव हमारे साथ सजा कर रहे हैं और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि उन्होंने बताया कि चार दशक से वो इस तपस्या के कार्य में व्यस्त हैं और सेवाएँ करते हैं अपनी स्व उन्नति के लिए जगह जगह जाकर तब भी करते हैं अब होता क्या है कि 40 वर्षों में उनकी यात्राएं काफ़ी हुई जैसे उन्होंने शब्दों में ही कहा कि मैं अलग अलग जगह जाना हुआ अब यहाँ माउंट आबू आए हुए हैं और जाएंगे यहाँ से उड़ीसा तो बहुत लंबा सफ़र है और ये चल के ही करते हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कि रात स्टेम में कभी धूप छाव बारिश हुआ क्या हुआ तो उस समय उनको ऑन द स्पॉट उनके पास लोग पहुंच जाएँ सेवा मिल जाए तो अलग बात है लेकिन हर बार सेवा मिल ही जाए ऐसा भी नहीं होता है तो बीच में ऐसा भी हुआ होगा कि कोई व्यक्ति आपको लेने नहीं आया होगा किसी कारणवश हाँ। तो कुछ यात्राओं का जो कठिन समय है उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे आपसे जैन मुनि का जीवन व्यतीत करते हैं जी जी तो त्याग और तपस्या का मार्ग है और जैन मुनियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे कठिन मार्ग है हाँ, सभी लोग डरते हैं तपस्या। इसलिए कोई जल्दी से जैन मुनि बनता नहीं तो जैन मुनि होने के नाते ये पैदल यात्राएं तो हम खूब करते करते ही, है। ही रहते हैं करीब करीब पचास हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा में कर चुका हूँ तो यात्राओं के दौरान क्योंकि जनरल ही अपरिचित खूब मिलते हैं हुँ, हुँ, हुँ। परिचित बहुत कम मिलते हैं गांव गांव नगर नगर इस तरह से हमारी यात्रा चलती रहती है यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपनी साधना का तो है ही लेकिन उसके साथ साथ में मानवीय विकास मानवीय सुख समृद्धि कैसे हुए ये रास्ता दिखाते हैं यात्रा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम किसी को जैनी बनाएंगे किसी को ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे वो ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा उद्देश्य कि पहले एक अच्छा इंसान इंसान बन जाए अगर इंसान इंसान बन गया तो फिर वो चाहे हिंदू कह चाहे मुसलमान कह लें हमारे गुरु ने एक नारा दिया था पहले इंसान इंसान फिर हिंदू या मुसलमान और अपने जीवन के लिए उन्होंने एक नारा दिया था निज पर शासन फिर अनुशासन बहुत अच्छा हम पहले अपने पे अनुशासन करना सीखे हम पहले अपने पे कंट्रोल करना सीखे कि दूसरों पर अनुशासन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो तो स्वतः ही हो जाएगा जो हम जीवन जियेंगे उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी लोगों में बदलाव आएगा परिवर्तन होएगा तो रास्ते में यात्राओं में ऐसा बहुत बार होता था जिस गाँव में जाते हैं लोग पीछे कुत्ते लगा देते हैं कोई लोग आकर के पीट जाते हैं कोई लोग बहुत गालियां निकालते हैं घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं तो महिलाएं घर के दरवाजे बंद कर लेती है कभी कभी गाँव में जगह नहीं मिलती है तो फिर पेड़ों के नीचे रहना होता है क्योंकि रात्रि का प्रवास हम खुले आकाश में नहीं कर सकते नहीं, नहीं, नहीं। तो पेड़ के नीचे हमें अलाउ है नहीं, नहीं। जो छायादार पेड़ हो उसके नीचे रात को अपना प्रवास व्यतीत करके फिर सुबह प्रस्थान कर दें, तो जब ऐसा अपमान होता और एक तरफ जब बहुत अच्छे अच्छे नगरों में जाते बहुत पढ़े लिखे सामाजिक राजनीतिक लोग मिलते हो तो बहुत सम्मान करते ऋषि मुनि होने के नाते सम्मान भी खूब हुआ।, हुआ और अपमान भी खूब हुआ तो क्या में... आज भी ऐसे लोग हैं जो आ... आ, कि आ, आप जिस जगह से जाते हैं लोग आपके प्रति जो है विरोध करते हैं या अपना सहयोग नहीं देते हैं दरवाजा बंद करते हैं क्या ऐसा भी सिचुएशन आज भी है हाँ हाँ अभी भी गाँव में बहुत जगह ऐसा होता है अच्छा है? कोई संप्रदाय को लेके कोई जैन साधु का भेष देख करके नहीं, नहीं, कोई कुछ कोई कुछ ये वो आ गए ये वो आ गए कितने प्रकार से विरोध करते हैं नहीं, नहीं, तो हमें अपनी कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे बात एक ही हमें क्षमता रखने का अभ्यास कराया जाता है यही हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य होता है कि च, चाहे अपमान की स्थिति आए चाहे विरोध की स्थिति आए चाहे कठिनाई की स्थिति आए चाहे सम्मान की स्थिति में आए हम उसमें सम रहें और इसलिए उस समय में उन स्थितियों में फिर एकांत में बैठकर के अपने ध्यान में लग जाते फिर जब थोड़ी देर बाद स्थिति शांत हो जाती है फिर अपना प्रस्थान कर देते कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो दिन तक खाना भी नहीं मिलता है रोटी भी नहीं मिलती है ऐसा तो, किस जगह पे कब हुआ तो थो थोड़ा बताइए विवरण उस जगह कि ऐसे सिचुएशन में आप थे। ऐसा गांव का नाम लेना तो ठीक नहीं, नहीं रहेगा उस एरिया के बाद लेकिन जैसे राजस्थान का कुछ एरिया ऐसा है मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया ऐसा है और उड़ीसा में भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ इस तरह से हो जाता है तो हमें सफर मना मना शहर से से या फिर गांव हाँ, जनरली रास्ता बहुत जनरली जो सफर होता है जी जी। कम से कम दस किलोमीटर तो करते ही थे और ऊपर में चालीस किलोमीटर चल लेते थे पैदल बिहार अब तो मेरे को कमर की दर्द है स्लिप डिस्क होने की वजह से अब पैदल यात्रा कम हो गई अब मैं वाहन का प्रयोग करता हूँ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन से जाते हैं लेकिन फिर भी गाँव में तो जाना होता ही है जंगलों में तो जाना होता ही है सही तो जंगल में भी अब जैसे उड़ीसा में नक्सलियों का एरिया है जम्मू की तरफ आतंकवादियों का एरिया है तो वे लोग भी हमें कोई इतना परेशान नहीं करते नहीं। जैन बाबा हैं अपने तपस्या में लगे हैं लेकिन जो एक सामान्य लोग हैं जिनकी शिक्षाएं विशेष नहीं है जो गांव में रहते हैं गांव में रहते हैं उनको शिक्षा दीक्षा का कोई हाँ अर्थ कुछ नहीं कुछ है नहीं। नहीं। तो इसलिए हमारे मन में आता है प्रभु कृपा करें और इन्हें सद्बुद्धि दें इनकी बुद्धि इनके विचार अच्छे मार्ग की ओर चलें ये अज्ञानतावश्य ऐसा कर रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है हमारा विरोध करने का ऐसा हम मन में ला के ना हम राग में जाते ना द्वेष में जाते इन दोनों से ऊपर उठ के उन्हें भी अपनी मंगल कामनाएँ देते हैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद देते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूँगी ऐसे कठिन विपत विपरीत वि, वि, परिस्थिति में आप किस तरह का विचार या किस तरह का गीत सुन के अपने आप को मोटिवेट करते हैं हाँ इस तरह की स्थितियों में ज़्यादातर भक्ति प्रधान गीत जी जी कौन सा थोड़ा सा एक दो लाइन गुन गुनगुना दीजिए जो आपको बहुत ही उमंग देता है आगे बढ़ने के लिए जय बोलो संग सितारे की जय बोलो संग सितारे की जिन शासन के रखवाले की जिन शासन के रखवाले की जय बोलो संग सितारे की जय बोलो संग सितारे की <laughs> बहुत ही अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दो लाइन गुनगुनाने के लिए आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात पूछना चाहूँगा वैसे सर्विसेज़ भी आप काफ़ी करते हैं जैसे कि शुरुआत में आपने बताया कि आपको अभी भी ऑपरेशन करने का बहुत शौक़ है तो जैसे कि आपने डॉक्टरी भी किया है एम एस भी किया है तो किस टाइप के आपने अब तक ऑपरेशन किए हैं उसके बारे में बताइए ऑपरेशन में जैसे अपेंडिक्स नहीं, नहीं। जैसे हिरणिया का आँख का कान का नाक का गले का और जो ये की ऊपर से जो कूले की हड्डी टूट जाती है जी जी जी। जैसे हाथ की कोने की हड्डी टूट गई हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह से अनेक ऑपरेशन किए हैं कहाँ पर ये कैसे किन लोगों का आपने किया है हमारे साधु साधुओं के भी किए हैं। अच्छा अच्छा और ग्रस्त लोगों के भी किए क्योंकि हॉस्पिटल में तो ग्रस्त लोग ही मिलेंगे नहीं, नहीं। और डॉक्टर लोग हमारे साथ में मित्रता कर लेते हैं अच्छा, अच्छा। तो वो भी ऐसा कहते हैं कि आपके साथ ऑपरेशन करने में बड़ा आनंद आता है अच्छा, अच्छा। तो वे भी आनंदित और हम भी आनंदित अच्छा, अच्छा। कौन कौन से जगह पे आपने सेवाएं दी इस तरह की जैसे हरियाणा जैसे पंजाब राजस्थान उड़ीसा और दक्षिण भारत में मदुरई और कोयमटूर बेंगलोर इधर में जम्मू अच्छा यहाँ पर भी आपने सेवा दी है हाँ। अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि यात्रा के दौरान पूरे भारतवर्ष में आप भ्रमण करते रहें और अलग अलग हॉस्पिटल में भी आपको जैसा मौका मिला वैसे आपने सेवा दी है जिन्होंने भी आपको बुलाया हो या आपकी खुद की इच्छा हो तब भी आप गए हो और वहाँ सेवाएँ प्रदान की हैं क्योंकि आपके पास वो सारी कलाएँ हैं तो उसका उपयोग भी आप लोक सेवा के लिए मानव सेवा के लिए करते रहते हैं ये बहुत ही अच्छी आपकी जो है रुचि रही है और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे यात्राओं में अलग अलग स्टेट में आप जब घूमते हैं तो कौन सा एक ऐसी जगह का वर्णन बताएं जो बहुत ही खूबसूरत आपको लगा हो और आपका तपस्या का भी स्थान की तरह आपको लगा हो ऐसे उस जगह के बारे में वर्णन कीजिए उनमें सबसे प्रमुख जगह है दक्षिण भारत दक्षिण भारत कौन सा एरिया ये ये जैसे बेंगलोर मदुरई कोयमतूर ईरोड और कन्याकुमारी अच्छा रामेश्वर हुँ। और हुमचा पद्मावती अच्छा। ये जब सिमोगा से आगे जाते हैं तो हुमचा नाम का एक छोटा सा गांव है वहां पर माता पद्मावती का मंदिर है नहीं। नहीं। ऐसा अद्भुत स्थल है अच्छा। जो हमने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा नहीं। नहीं। और वहाँ अलग ही तरह की साधना की अनुभूतिया हुई अच्छा कितने दिन वहाँ पर आप रहे वहाँ तो फिर हम लगातार वैसे तो एक जगह टिकते नहीं, नहीं, नहीं। तो थोड़े दिन कहीं थोड़े दिन कहीं और इधर उड़ीसा तो उड़ीसा में क्या समुद्र भी है गुफाएं खूब है पुराने मंदिर खूब है इधर में जम्मू इधर में मध्य प्रदेश का अमरकंटक का जंगल बहुत प्रसिद्ध है नहीं, नहीं। जो इतना विशाल है तो यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की अनुभूति यानी यू कहना चाहिए कि जैसे हम इस संसार में है ही नहीं अच्छा यानी हम उस समाधि में चले जाते हैं जहाँ हम खुद बैठे खुद का ही पता नहीं है कि हम कब बैठे कितने देर बैठे कहाँ बैठे कौन मेरे पास से आया कौन गया शरीर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है समाधि की स्थिति में जब चले जाते हैं तब सब कुछ खत्म हो जाता है सब कुछ भूल जाते हैं मन उस है। म, हमारे महावीर बाबा में स्थिर हो जाता है अच्छा, और हमारे महावीर बाबा ऐसे हैं जो पल पल हमारे साथ रहते हैं यानी जैसे शिव बाबा की जो जिस तरह से प्रेरणा यहाँ से मिलती है उसी तरह से हमें महावीर मा, भगवान के प्रति हमने एक नाम दे रखा है महावीर बाबा जब पुकारते हैं तो महावीर बाबा आ जाते हैं जब देखते हैं तब वो दिखने लगते हैं जब बोलते हैं तब तो वो बोलने लगते हैं जब सुनते हैं तब तो उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है ये सब ध्यान से संभव हुआ क्या बात है जैन गुरी और हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास सलामी जिंदगी कार्यक्रम में अरविंद मुनि जी हैं जो जैन गुरु हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं बहुत ही अच्छी अनुभूतियों का जो वर्णन है उन्होंने किया भारत देश में कौन कौन सी जगह पर और दक्षिण भारत का जो स्थल है वो उनके लिए तपस्या के लिए समाधि के लिए वो बहुत ही अच्छा मानते हैं और वहाँ उन्होंने अनुभूति भी किया है तो यहाँ हमें पता चल जाता है जब भी आपका मन हो सुनते सुनते आप भी सोच रहे होंगे कि, कि हमें भी आ, जैन गुरु जैसा कुछ समाधि करना चाहिए तब करना चाहिए ऐसा ख्याल आए तो कौन से जगह पर जाना है उस मैंने ये सवाल पूछा ताकि आप माउंट आबू भी आ सकते हैं यहाँ तो पर माउंट आबू आ जाए तो गुरु खुद बोल रहे हैं कि अगर बहुत ही शॉर्टकट में अच्छा अनुभूति आपको करना है तो माउंट आबू ही आ जाए ये आपके लिए बहुत ही सुंदर है अच्छा स्थल है जहाँ पर आप तप कर सकते हैं समाधि का अनुभव कर सकते हैं और फिर आपका कभी दक्षिण भारत में जाना हुआ तो जरूर गुरुजी ने जिस स्थान का वर्णन किया है वहाँ पर जरूर जाइएगा और वो भी अनुभूति आप करिएगा क्योंकि जहाँ पर सिद्ध पुरुष ने अनुभव किया है अगर वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं तो हम भी बहुत सहज और बहुत जल्दी उस अनुभूति को कर पाएंगे वरना कहीं भी बैठ अगर तप करना शुरू कर दे ये पॉसिबल नहीं है ऐसा क्यों होता है कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को ही तो शुद्ध करना है कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये संभव तब है जब आपके पास अनुभूति हो अगर अनुभूति नहीं और उसका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते इसलिए कभी कभी ऐसा होता है बिना अभ्यास के कुछ अभ्यास के कुछ नहीं इवन आपको आप खुद उसके अनुभवी हैं जब कोई एक नया डॉक्टर अगर डिस्पेंसरी आपके मोहल्ले में खोले तो तुरंत उसके पास आप नहीं जाते हैं आप उसके पास साल भर के बाद ही जाएँगे उसके पहले जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है उसी के पास आप जाते हो क्योंकि उसके पास अनुभव है तो यही बात हमारे साथ भी होता है हमें अगर तब करना है या फिर कोई ऐसी अनुभूति हमको करना है आत्मा अध्ययन करना है तो जो लोग ऑलरेडी अनुभूति कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ रहने से आपको सहज मार्ग मिल सकता है देव भान में रहेंगे तो भटक जाएंगे, भटक जाएंगे दुख होंगे और आत्म भाव में आएंगे तो सुख और आनंद होएगा। और बिना आतम भाव में आए बिना ना सुख है ना शांति है क्या बात बहुत ही अच्छी बात गुरुजी ने हमें बताया है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब वक्त कह रहा है इजाज़त हमें मांग रहा है कि कार्यक्रम की अब अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचे हैं तो अंतिम पड़ाव पे मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि आप अपने अनुभव के आधार से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में जो लोग अभी सुन रहे हैं और इवन इंटरनेट के माध्यम से जो है एंड्राइड फ़ोन के एप्लीकेशन के माध्यम से जो है रेडियो मधुबन वो लोग सुन रहे हैं जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में उन सभी के लिए आप जो है शुभ संदेश जरूर दें उनके जीवन में कुछ प्रेरणा उनको मिलें मुश्किल घड़ी में आपकी ये शब्द याद रखें तो उनको खुशी मिले या आगे बढ़ने की प्रेरणा मेरा यही सब लोगों से जनता से देशवासियों से या पूरी मानव जाति से यही संदेश है मेरा जब तक आत्म भाव में नहीं आएंगे और देव भाव में रहेंगे तो दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता और सुख नहीं मिल सकता क्योंकि देह भाव है वो है भौतिक वो वस्तुओं के प्रति वो पदार्थों के प्रति या किसी स्थान या व्यक्ति के प्रति आत्म भाव है उस स्वयं के भीतर झांकने का मौका मिलता है जैसी अपनी आत्मा है जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे दूसरी भी आत्माएं हैं जैसे ही हम आत्मभाव में आएंगे तो हमें किसी से घृणा नहीं होगी नफरत नहीं होगा द्वेष नहीं होगा लड़ाई नहीं होगा झगड़ा नहीं होगा हमारे क्रोध मान माया लोभ अहंकार सब धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे और हम आत्मभाव के अभ्यास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन गुरु जैन गुरु अरविंद मुनि जी ने बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया कि हम सभी को जो है एक मुख्य महामंत्र उन्होंने दिया है कि आत्मा अभ्यास आत्मानुभूति में जब हम लोग खो जाएंगे तो हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाएगा और हमें जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा बहुत ही महान मंत्र हम सभी को उन्होंने दिया है तो इसका अनुभूति करने के लिए आपको चिंतन की धारा बनाना पड़ेगा और थोड़े से जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ कुछ समय बिताने से आपको जो है ये सारी बातें समझ में आ जाएगी और उसका अनुभव भी करेंगे और एक बार आप अनुभव कर लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है और आप उसका बार बार प्रयोग करके उसी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं तो चलिए आप अपने जीवन में सदा सुखी रहें मस्त रहें शांति का अनुभव करते रहें और सुखद अनुभूति के साथ अपना जीवन बिताएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और जैन गुरु अरविंद मुनि जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम चलिए हमारे सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा जरूर हमें मैसेज करके बता दीजिएगा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे और फिर अगले संडे को एक से दो के बीच में इसी तरह सलामी जिंदगी में हमारी आपसे मुलाकात होगी तब तक आप खुश रहें मस्त रहें आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो